आज के इस कार्यक्रम में आप अपनी खूबसूरती अपनी कविताओं को लेकर आए होंगे ये मैं आशा करता हूँ आई है अपना दिल लेकर के क्या बात है? क्या बात है आत्मा है आत्मा है भूले तन के अंदर आत्मा है ये भूल गए हम तन के अंदर तन के अंदर पुतले का नाम रख दिया है सिकंदर क्या बात है पुतले का नाम रख दिया है रख दिया है सिकंदर लाखों को मारा करोड़ों को लूटा क्या बात है लाखों को मारा करोड़ों को करोड़ों को लूटा अंत समय आया लगा खेल झूठा क्या बात है अंत समय जब आया तो, तो लगा खेल झूठा अर्थी उठी जब हाथ दोनों बाहर निकाले थे दोनों खाली दोनों हाथ थे खाली क्या बात है तो दोस्तों आत्मा शरीर के अंदर है और जो बीज है वो मनुष्य भूले हुए हैं जिसके कारण वो कभी सिकंदर बनते हैं और कभी पौरुष बनते, बनते हैं कभी ओसामा बनते हैं कभी रावण बनते हैं कभी कंस बनते हैं और इस तरह से वो अनाचार अत्याचार करते रहते हैं लेकिन जब अंत समय आता है और मरने के पहले हुँ हुँ हुँ। चंद घंटों में ही उनको इसकी स्मृति होती है कि अब तो जाना है पैकअप होने वाला है हुँ हुँ। और उस स्मृति के लिए वो पूरी जिंदगी उनकी तमाम हो जाती है इस पे मैं आपको एक शेर पढ़ रहा हूँ क्या बात क्या बात जिंदगी समझने में जिंदगी लग जाती है जिंदगी समझने में जिंदगी लग जाती है और फिर भी जिंदगी एक दिन बेवफा हो जाती है ओहो फिर भी जिंदगी एक दिन बेवफा हो जाती है क्या बात है तो इस तरह की कविताएं जो है न, न, मैं रचना करता रहता हूँ काफी अच्छी रचना है आपकी मैं भी कुछ चंद लाइनें आपके लिए वाह आ सोहबत का आसर है <laughs> जब कोई ख्याल दिल से टकराता है आहा। जब कोई ख्याल दिल से टकराता है दिल न भी खामोश रह जाता है वाह क्या बात कोई सब कुछ कहकर प्यार जताता है वाह और कोई कुछ न कहकर भी सब बोल देता है क्या बात है आज तो आप जरूर रंगीले <laughs> रतन लग रहे हैं तो चंद लाइनों के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं संजय जी संजय जी से बात करते हैं ये जलगांव से बिलोंग करते हैं इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी किताबें और कविताएं भी लिखते हैं संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में नमस्कार उस हसीन नजर की तलाश हमें है जी उस हसीन नजर की तलाश हमें है वो नजर ऐसी हो जो हमें घायल कर दे वो नजर ऐसी हो जो हमें घायल कर दे लाखों नज़ारे हमने जहाँ में देखे हैं पर वो नजर ही हमें नजर नहीं आई क्या हुआ। दिल सोचता है बार बार काश वो नज़र हमें मिल जाए पर शायद बाबा ने वो नजर ही नहीं बनाई जो हमारे दिल को नजर आए उस नजर की हमें दीवानगी है उस हसीन नजर की हमें तलाश है शायद ढूंढते ढूंढते हम कहीं पागल ना हो जाए शायद ढूंढते ढूंढते हम कहीं पागल ना हो जाए नयन हो कोई तो हमें बताए हम क्या करें। उस नजर के लिए हमने सारी कयामत देखी उस नजर के लिए हमने सारी कयामत देखी एक ही नगर में हम दीवानी क्यों है एक ही नजर की हम दीवानी क्यों कोई तो हमें बताए न जाने जमाने में हो गई थे हम सांझ उस उस नजर की तलाश हमें है। उस नजर की की तलाश तलाश है है क्या बात बहुत खूब अच्छा। और आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कब से आपको ये लगन लगी पत्रिका लिखने में या कविता ये बस, लिखने में ये बस बाबा की है क्या बात है अब तक कितने कविता लिखी बाबा कम से कम तकरीबन सौ कविता हो गई है सौ कविता हो गई अच्छा सौ कविता तो क्या बात है अभी चल रहा है एक हार मधुबन के वही उसका प्रकाशन वगैरह करेंगे हा, हा, हा। तो तो बहुत, बहुत अच्छा लगा मतलब तो तो तो तो दिल बहुत खुश हो गया सही महीने में दिवाली हो गई हमारी आज क्या बात बात हुई तो सही महीने में आज ही हमारी दिवाली हो गई है बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा ठीक है धन्यवाद नमस्कार तो श्रोताओं ये थे जलगांव से संजय जी जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छी कविता अपने अंदाज में सुनाई तो यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबना 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो तिर ना मेरी नीन से ला रे जब से तेरे ना मेरे ननों से लागिरे तब से दीवाना हुआ सब से बेगाना हुआ रब भी दीवाना लाग रे रघु भी दीवाना लग रे ओ जब से तेरे ना मेरे ने से लागे रे। तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ रघु भी दीवाना लग रे रघु भी तेरे नेना, मेरे तिरने से लादी से मिला है तेरा सारा तब से जगी है बेचैनिया हो जब से मिला है तेरा सारा तब से जगी है बेचैनिया जब से हुई सरगोसिया तब से बही मधु जब से जुड़े यार तेरे मेरे मन के दागे रे। तब से दीवाना हुआ सब से बेगाना हुआ रब भी दीवाना रे, रब भी दीवाना जब से हुई है तुझ से शरारत तब से गया है चैन करार हो जब से हुई है तुझ से शरारत तब से गया है चैन ओ करार जब से तेरा आ चल तब से कोई चला जब से तुझे पाया ये धक धके भाग तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ रब भी दीवाना लागरे रब भी दीवाना से तेरे नेना, मेरे से लागे नमस्कार आप सभी का स्वागत है काव्य और गीतों का संगम कार्यक्रम में हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं शिल्पा जी शिल्पा जी से बात करते हैं हाँ जी नमस्कार मैडम आपका स्वागत है रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर। धन्यवाद शिल्पा जी आप हाँ जी। अपने बारे में बताइए क्या करते हैं आप जी मेरा नाम शिल्पा चुरड़िया है मैं जलगाँव ऐसी हूँ मेरे पति बिजनेसमैन मैन है हमारा टेंटर का काम है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ साथ ही मैं कविताएँ लिखना और थोड़े बहुत कहानी लिखने के क्षेत्र में कार्य करती हूँ क्या बात हालावा मुझे इवेंट अरेंजमेंट का बहुत शौक है जो मैं समय समय पर करती रहती हूँ अच्छा, अच्छा। समर कैंप वगैरह मैं अरेंज करती हूँ अच्छा हाल ही में फिलहाल कौन सा इवेंट आपने किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैंने अभी दो साल तो एक्चुअली मेरा किसी वजह से हो नहीं पाया लेकिन दो साल मतलब इस साल के पहले वाले साल में मैंने बच्चों के लिए गर्ल्स लोगो के लिए हमने एक समर कैम्प जैसा अरेंज किया था अच्छा जिसमें हमने 16 साल तक की लड़कियों को लिया था जिसमें 8 से 16 साल की लड़कियों को हमने बेसिक उनको सब चीजों का नॉलेज दिया था अच्छा अच्छा जिसमें कुछ इजी मेथड से उनको गिफ्ट पैकिंग से लेकर किचन से जो बिना गैस यूज किए हुए वो किचन में क्या कर सकती है साथ अच्छा। ही उनको थोड़ा सा जनरल नॉलेज उनके फिजिकल प्रॉब्लम इन सबका हमने अलग, अलग अलग लोगों से उनको कंसल्ट करके उनसे उनको मतलब नॉलेज दिया था उन चीजों का इसमें हम लोग तीन चार लोग थे हमारे फ्रेंड्स और हमने दो तीन डॉक्टर्स की उसमें हेल्प ली थी क्या बात है बहुत ही अच्छा अपने अरेंजमेंट किया ये कैंप का और उसके बाद रिस्पांस कैसा रहा उन बच्चों का क्या फील हाँ, कर रहे हाँ मुझे थे? बहुत अच्छा लगा उनको भी और उनके पेरेंट्स को भी इससे अच्छा। हमने कुछ बिना गेस्ट की जैसे स्वीट बताए थे उनको तो मम्मिया इतनी खुश हुई थी अरे हमारे बच्चे भी मतलब इंटरेस्ट ले रहे हैं और इतनी इजी तरीके से अगर कोई चीज बनती है तो उनको कितना मजा आता है ये जानकर उनको भी बहुत अच्छा लगा था और नेक्स्ट ईयर भी मुझे मतलब उस इवेंट के नेक्स्ट ईयर भी मुझे बहुत कॉल्स आए थे व्हेन मुझे और मेरे फ्रेंड्स को कि आपने इस साल क्यों अरेंज नहीं किया लेकिन सर कुछ हमारी प्रॉब्लम थी कि हम लोग उस साल अरेंज नहीं कर पाए लेकिन इस समर में या फिर इस विंटर वेकेशन पे हमारी अच्छी इच्छा की इस बार भी हम लोग कुछ करें तो शिल्पा जी नवल वर्मा भी मेरे साथ है और आप हमारे साथ जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए आप अपने एक बहुत ही बेहतरीन कविता पेश करें मैं आपको एक मेरी हाल में ही रचित एक आपको एक कविता सुनाना चाहूँगी जो मेरे बेटे की भी फेवरेट है ये नेताओं आरोप है कि नेताओं का चरित्र के ऊपर थोड़ी सी है हु, हु, स्वागत है सड़कें नहीं बनने लगी रंगने लगी दीवारें सड़के नहीं बनने लगी रंगने लगी दीवारें सरकारी दफ्तरों में देखो कम होने लगे घोटाले क्या बात जहाँ देखो वहाँ आरोप देखो बिना रिश्वत काम होने लगे जहाँ देखो वहाँ आरोप देखो बिना रिश्वत काम होने लगे ईमानदारी नेताओं की लगा भारत माँ के भाग्य जैसे जगह मैंने बात? देखा मैंने देखा अचानक एक नेता जी एक अंधी को रास्ता पार करा रहे थे क्या बात है? याद आया, याद आया परसों भी तो वो गरीबों को खाना खिला रहे थे उन नेता जी के घर के आगे भी जरूरतमंदों की लंबी लाइन थी लगता था ऐसे की जैसे सभी की हालत भी फाइन थी उनके चेहरों को देख उनके चेहरे की बेकजबर की शायद दिल खुशियों ऐसी हुआ बाग बार ऐसा लगा जिसे जागने वाले हैं भारत मां के भाग्य ऐसा लगा जागने वाले हैं भारत माता की भाग्य जनता के चेहरे की शाइन देखकर लगा उन्हें सच्चा नेता मिल गया जनता के चेहरे की शाइन देखकर लगा उन्हें सच्चा नेता मिल गया देखकर कर यह नज़ारा मेरा दिल खिल गया मुझे ऐसे लगने लगा भारत मां के भाग्य बदलने वाले है तभी किसी ने मुझे बताया शिल्पा जी गलत छोड़ो चुनाव आने वाले क्या बात है क्या बात है था बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत ही अच्छी रचना हमारे सामने रखी और हमारे श्वेतागन भी इस चीज को सुनकर खुश हो गया होंगे शिल्पा जी जाते जाते एक और रचना आप छोटी सी हमारे नजर बैठ करें मैं की कविता जो सुनाना चाहती हूँ वो एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में है जिससे मेरे जैसे हर कोई रूबरू होते हैं पहले मैं पढ़ूंगी उसके बाद मैं बताऊंगी मैं ये कविता किसके लिए पढ़ेगी ठीक है आख्या मेरी पानी को तेरा दीदार क्या हुई है पलके मेरी करते तेरा इंतजार बहुत खूब हर जगह कुछ कमी सी लगती है बिन तुम्हारे हर जगह कुछ कमी लगती है बिन तुम्हारे अब तो आ जाओ तरस रहे है तुम्हारे लिए मेरे घर द्वार क्या बात ना तो आती हो ना बतला कर जाती हो ना तो आती हो ना बतला कर जाती हो ना देती हो कि समाचार नाराज हो परेशान हो या तुम हो बीमार नहीं नहीं तुम ना बीमार वरना कैसे चलेगा मेरा घर संसार दुखी हो जाएंगे हम दिन तुम्हारे दुखी हो जाएंगे हम सब दिन तुम्हारे उदात हो जाएगा मेरा परिवार तुम आ जाओ अब आधे जाओ सही नहीं जाती है जुदाई तुम आ जाओ अब आधी जाओ सही नहीं जाती है ये जुदाई ना सताओ अब ना सताओ हे देवी हे मेरी काम वाली बाई क्या बात ये एक्चुअली <laughs> <laughs> <laughs> yeah, मेरे जैसी हट रहे की प्रॉब्लम है हम जितना बच्चों का इंतजार नहीं करते उतना तो का कहीं कामवाली कहीं तो समाज उठ रहा है। काम से ही सही। अच्छा प्रयास है आपका बहुत ही अच्छा लगा दोनों ही और हम समय समय पर आपको याद करेंगे और आपकी इन दोनों रचनाओं के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका जाते जाते आपने जो अपना ये जो जनसंख्या के ऊपर जो आपकी कादम्बरी में थी हाँ जी हाँ वो रचना कुछ ज्यादा काबिले तारीफ है इसको पढ़ सकेंगे आप बिल्कुल बिल्कुल पलपल बढ़ती यह जनसंख्या पलपल बढ़ती यह जनसंख्या क्या इसका कोई रोक नहीं आम आदमी के लिए नियोजन नेताओं को कोई टोक नहीं क्या पल पल बढ़ती है जनसंख्या इसका क्या कोई रोक नहीं आम आदमी के लिए नियोजन नेताओं को कोई टोक नहीं आम जनता ऐसी कहते हैं हम दो और हमारे दो आम जनता ऐसी कहते है, है हम दो और हमारे दो उन नेताओं की क्या कहें अरे जिनके बच्चे आठ और नौता है तो इनको कोई शोक नहीं आम आदमी के लिए नियोजन नेताओं को कोई टोक नहीं भारत का नंबर दूसरा या तीसरा भारत का नंबर दूसरा या तीसरा जनसंख्या बढ़ाने में यूं ही घर चलता रहा तो शक नहीं पहला आने में अरे सच्ची बात क्योंकि शिल्पा किसी नेताजी का जोक नहीं आम आदमी के लिए नियोजन नेताओं को कोई रोक नहीं जनसंख्या को छिपा रहे हैं जनसंख्या को छिपा रहे हैं अज्ञानता के बहाने में परिवार नियोजन छिपा है केवल पोस्टर और दवा खाने में बढ़ा रहे जनसंख्या ये नेता बढ़ा रहे जनसंख्या ये नेता अरे बच्चे कोई वोट नहीं, आम आदमी के लिए नियोजन नेताओं को कोई टोक नहीं क्या बहुत ही सुंदर रचना ऐसी आपने हमारा दिल गदगद कर दिया थैंक यू <laughs> तो हम आपके फिर भी रू होंगे और आपका धन्यवाद शिल्पा जी बहुत ही अच्छी आपने रचनाएं जो रची हैं अब तक कितने इस तरह की रचनाएं आपने की हैं मैंने श्रृंगार हाँ Uh, काफी सारे मतलब मैंने अभी तक मैं सैरेंथ स्टैंडर्ड से लिख रही हूँ कविताएं क्या बात है और अगर ये प्रोग्राम आपका अगर मेरे जो प्रेरणा स्रोते अगर वो सुने तो मैं बताऊ उनका नाम था मनीषा ठाकुर जी जो कि बी टीचिंग के लिए रायपुर में, में आई थी हमारे स्कूल में नहीं, नहीं। तो उन्होंने हमको पहले एक मानवता पे हिंदी के लेक्शन लेती थी वो इनकी पढ़ा दिखा कुछ दिनों की लिए आई थी तो बी टीचिंग के समय उन्होंने हमको उन्हों बोला कि कविता पढ़ाते हुए कि आप भी मानवता पे कुछ कविता लिखो करके चार लाइन तो उनको इंप्रेस करने के लिए पहली बार कोशिश की तब पता चला कि मेरे में भी ये गच छुप है की मैं कविताएं लिख सकती हूँ और बात उसके बाद से लगातार मम्मी पापा सभी को बहुत पसंद आती थी पढ़ के सुनाती थी मेरी मम्मी को भी मतलब शौक है वो भी संशोधन करती थी मेरा बेटा है वो मुझे हमेशा बोलता मम्मी ये कविता आपकी फेवरेट बहुत अच्छी है आप पढ़ो उस हिसाब से मुझे शौक लगा और अब तक लगभग मैंने हाथ रस श्रृंगारस व्यंग कुछ किसी के वो को दुखद स्थिति को लेकर इस तरह बहुत से पहलू में मैंने कविताएं लिखी है चलो आपके घर में ही काब गंगा बह रही है तो बहुत अच्छी बात है <laughs> थैंक यू <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से एक बार रेडियो मधुबन की ओर से। थैंक यू तो श्रोताओं देखा आपने कि हमारे साथ शिल्पा जी जुड़ी हुई थी जलगांव से और काफ़ी अच्छी रचनाएं उन्होंने तीन रचनाएं रखी और बहुत ही काबिल तारीफ़ है क्योंकि आज के समय आपके ज़माने के अनुसार आज के सिचुएशन के अनुसार ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं अगर किसी ने इस कविताओं को सुन ले और अपना विचारधाराओं को परिवर्तन कर ले तो सचमुच बहुत ही परिवर्तन तुरंत आ सकता है चलिए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक नवन जी जी बहुत ही अच्छा आपने किया कि हमारे साथ शिल्पा जी को भी जोड़ा और संजय जी को भी जोड़ा तो इस कार्यक्रम में चार चाँद आपने आकाशवाणी से हमें जोड़ा और हम आकाश मार्ग के द्वारा कवियों की तरफ जो है मन के अति बेग से दौड़ रहे हैं क्या बात है तो चलिए यहाँ पर सुनते एक छोटा सा गीत आप सभी के लिए और फिर आगे हम सुनेंगे कुछ नई रचनाए आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडिएशन स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम रहो दुनिया आगे बढ़ती जाए रहे क्यों पीछे नारी रे दुनिया आगे बढ़ती जाए रहे क्यों पीछे नारी रे रहे क्यों पीछे नारी रे रहे क्यों पीछे नारी रे दुनिया आगे बढ़ती जाए रहे क्यों पीछे नारी नारियों आगे को आना काम कुछ करके दिखलाना मार्ग उन्नति का अपनाना न बाधाओं से घबराना समझ लो मिलजुल कर हम आज हमारी जिम्मेदारी रे दुनिया आगे बढ़ती जाए रहे क्यों पीछे नारी रे दुनिया आगे बढ़ती जाए रहे क्यों पीछे नारी रे अगर सारी बहने जागे हमारे सारे दुख भागे नारियों आ जाओ आगे आज युग यही है मांगे करे आओ युग का निर्माण इसी में शान हमारी रे दुनिया आगे बढ़ती जाए रहे क्यों, रहे क्यों पीछे नारी रे रहे क्यों पीछे नारी रे रहे क्यों पीछे नारी रे दुनिया आगे जाए, रहे क्यों पीछे नारी रे? नमस्कार श्रोताओं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में हमने संजय जी को सुना और साथ में शिल्पा जी की तीन रचनाओं को हमने सुना काबिल तारीफ थे ये रचनाएँ और नवल जी हमारे साथ हैं वो भी अपनी एक हास्य रचना लेकर आए हैं हम चाहते हैं कि वो हमें थोड़ा सा हंसा दे हमारे अंदर एक नई ताजगी बर दें देखो रमेश जी हसाना बहुत ही टेढ़ी खीर है क्या बात है और हसाना उसको ही जम सकता है जो अंदर से गम को मार चुका हो क्या बात क्या बात है? तो हमने इसमें बड़ा प्रयास किया है हमने संसार घूमा है पृथ्वी तो पूरी नहीं घूमका है लेकिन आसमा पूरा घूमा क्या बात है क्या <laughs> क्यूँकी चांद सितारों की सैर और हम जो है हम कवियों की आदत सी पड़ गई है अच्छा, अच्छा। हम सावन के आने का इंतजार करते हैं और कलियों के चटकने का भी इंतजार करते हैं और इन इंतजारों के सहारे हम जब कभी एक अजीब और गरीब इंसान को देखते हैं तो हु हमारे जो है वो जो हमारा जो कर्म है वो हमें याद दिलाता है कि शायद इनके ऊपर कुछ लिखा जाए नहीं, नहीं। क्या बात है तो हमने बहुत से कवियों को सुना है कि जो मोटापा है वो बहुत ही बड़ा खतरनाक होता है एक बस जा रही थी महाराष्ट्र में और उसमें एक लंबी लाइन थी लंबी लाइन से लोग उसमें चढ़ रहे बस में चढ़ रहे थे जी अब साहब एक मोटी महिला थी वो जो जाकर के गेट में फंस गई अरे अच्छा फंस गई साहब भगवान करे अच्छी खाते पीते घर की थी फंस गई और सब लोग चिल्ला रहे थे इतने चिल्ला रहे थे कि कैसे होगा आप कैसे जाएंगे आगे से जाएं या पीछे से वो तो एक गेट तो उसने पूरा पैकअप पैक कर, पैक कर दिया जी तो हो ना हो फिर एक युवा था उसको गुस्सा आया तो उसने जोर से उसमें एक लात लगा दिया लगाने के बाद वो महिला तो अंदर हो गई अब साफ वो घबरा रहा था वो आदमी और घबराते घबराते कभी इधर उससे नजरें चुरा रहा था और वो उसे ढूंढ रही थी वो उससे नजरें चुरा <laughs> तो इस कसम में हुआ क्या कि उसने उसको वापस पकड़ ही लिया जिसने लात मारी थी। अब वो बहन जी बहन जी माफ कर अरे बोले माफी की क्या बात है आप क्यों घबरा रहे हैं अभी मैं उतरूंगी जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी <laughs> <laughs> तो इस तरह से जो है काव्य बनाया नहीं जाता है बन जाता है तो बहुत ही काबिले तारीफ है आपकी रचना चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो हम बढ़े ही हैं क्योंकि हम फिर से एक लाइन में लगे थे और उसमें क्या था कि अजीबोगरीब घटना थी कि महिला थी वो भी लाइन में लगी और बहुत लंबी कतार थी तो होता क्या था कि सारे लोग चिल्ला रहे थे अब तो धक्का क्यों दे रहा है अरे धक्का क्यों दे रहा है धक्का क्यों दे रहा है ये लाइन चलते चलते उस महिला तक आ गई बोले मैं नहीं दे रहा हूँ पीछे वाला दे रहा है मैं नहीं दे रहा हूँ पीछे वाला दे रहा है तो इतने वो, वो महिला तक वो लाइन आ गई उसने कहा क्यों जी सांस लेना भी दुशवार है क्या तो जब वो सांस लेती थी और छोड़ती थी उतने में ही पूरी लाइन हिल जाती थी जो आगे वाला जो टिकट ले रहा था उसका हाथ डायरेक्ट टिकट देने वाले के मुँह में घुस जाता है और इस तरह की ये विडम्बना वहां होती है क्या बात है चलो अच्छा प्रयास रहा आपका इस कार्यक्रम में और हम यहाँ पर लेते हैं विदाई मुझे एक पंक्ति याद आ रही कि दिलों से खेलने का जो हुनर है आप जैसे कवियों ने इसर को सीख लिया इसलिए इश्क में आप आगे चले गए बहुत बड़े परेशान है जब से ये लेला मजमू ने स्टार्ट किया है हम उन्हीं को ढूंढ रहे आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्या बात श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम को यही पर हम संपन्न करते हैं आप नवल वर्मा जी का सुरताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस कार्यक्रम को उसने फिर वापस हम इसी समय इसी कार्यक्रम को लेकर आपके सामने आएंगे नवल वर्मा भी हमारे साथ रहेंगे और कुछ नए कवियों को आपके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनकी नई रचनाओं को भी सुनने की हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे और अच्छी रचनाओं को आपके सामने रखने की हमारी पूरी कोशिश जारी रहेगी कार्यक्रम के दौरान आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुमान नाइन्टी पॉइंट सुनवा हो मुस्कुराते wow. रहो